नमस्कार दोस्तों मैं हूं हूँ रोनित और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम गुनगुनाते रहिए सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं सलामी जिंदगी कार्यक्रम में हम लोग सीनियर सिटीजन विशेष जो सिक्सटी प्लस है उनसे बातें करते हैं

और आज के इस शो में हमारे साथ विशेष इंदौर से बिलोंग करते हैं प्रभाकर अजबे सर है जो म्यूज़िक टीचर भी हैं कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट के विशेष सेवक रहे हैं 50 साल उन्होंने सेवा दी है उसके बाद वहां से रिटायर हुए हैं और कस्तूरबा ग्राम इंदौर जो है वहां पर भी उन्होंने सेवा दिया है और उसके साथ कस्तूरबा दर्शन जो त्रैमासिक पत्रिका है उसके संपादन का काम भी उन्होंने किया है

तो आइए ऐसे विशेष प्रभाकर अजबे सर से हम लोग आज बातें करेंगे उनके जीवन के कुछ चुनिंदा अनुभव आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूँगा और आप सभी की तरफ से प्रभाकर अजबे सर का बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद रमेश सर हमारे यहाँ

आए हैं और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं मैं काबिल नहीं हूँ फिर भी जो मेरी प्रगति या जो सहयोग मेरा जीवन का योग रहा ऐसे महान लोगों के सानिध्य में रह के उनके साथ मैं अपनी थोड़ी जानकारी प्रस्तुत करूँगा

प्रभाकर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आपने बहुत समय तक सेवा दिया है और अभी 76 में भी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपका अब जैसे कि एक सात दशक पूरा कर चुके हैं आप आठवां दशक आ, भी पूरा होगा और मैं चाहूँगा कि इन सात दशकों में जो चीज़ों का अनुभव आपने किया जीवन का एक अलग अलग पड़ाव आपने देखे हैं तो मैं चाहूँगा कि आपकी स्कूलिंग और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई उस समय का परिवेश कैसा था

वो थोड़ा सा मैं चाहूँगा क्या बताएं रमेश सर ने कहा कि अपने बचपन का कैसा विकास हुआ और आप कैसे पले आगे बढ़े तो ये बहुत ही मेरे जीवन की बहुत ऐसी कहानी है मतलब बिल्कुल अभाव में से जिस प्रकार से कांटों से गोलाब खुलता है ऐसा मैं मानता हूँ अपने आप को कि

ऐसी विषम परिस्थिति में जन्म हुआ और वो जन्म होने के बाद हमारा जो लालन पालन हुआ वो हमारे ए, मामा के घर हो सका क्योंकि पिताजी उस वक्त थे नहीं और हमारी माताजी एक प्रकार की मानसिक रूप से इतनी पीड़ित हो गई थी कि वो वो रह नहीं पाए उसके पास

और ऐसे रोगी अवस्था में मैं मेरी शिक्षा दीक्षा यह करने के लिए वहाँ यहाँ से थोड़ी दूर पर तिलक राष्ट्रीय विद्यालय खामगाँव जहाँ मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस विद्यालय को तिलक जी के नाम से तिलक जी के स्मरणार्थ ये शुरू किया था ऐसे विद्यालय में

मेरे को मतलब वहाँ भी ये इसका केंद्र था शिक्षा का केंद्र उन्होंने शुरू किया था और वो सारे जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो जेल जेल गए थे वो ही हमारे शिक्षक थे उन्होंने पाँचवीं से ले कर दसवीं तक का मेरा शिक्षण वहाँ उस विद्यालय में हुआ और पंधे गुरुजी जिन्होंने उस

उस स्कूल के लिए उस विद्यालय के अपने लिए अपनी जिंदगी भिन्न अविवाहित रहते हुए एक अपना केंद्र जो है वो अपने उससे उन्होंने समर्पित कर दिया और उनके स्मरणार्थ आज वो भी विद्यालय चल रहा है उन्होंने वो इतनी इतना भी उन्होंने विकास किया कि महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है उनके पैरेल

उन्होंने ललित कला एकेडमी का उच्च शिक्षा ललित कला एकेडमी का निजात किया और उसको अभी तक चला ही रहे और उनके पैरिल इसमें तो वहाँ से जो विद्यार्थी निकले उसमें से हम हैं संगीत के लिए जो संगीत का अभ्यास नृत्य नृत्य संगीत, संगीत शिल्प चित्र ये इनका पूरा उस एकेडमी में समावेश करके ललित कला एकडेमी के रूप में

आज भी वो वहाँ महाविद्यालय चल रहा है चित्रकला और शिल्पकला और संगीत ऐसे ये चल तो वहाँ का शिक्षा लेके संगीत की शिक्षा लेके चित्रकला का भी मैंने दो साल तक अभ्यास किया उसमें तो ऐसा उनके वहाँ का मैं ये विद्यार्थी हूँ और वहाँ से फिर दसवीं तक ये करके बाद में वहाँ से शिक्षा ले संगीत विशारद होकर

मुझे यहाँ वो वो राष्ट्रीय विचारधारा का स्कूल वो भी था और राष्ट्रीय विचारधारा का ये ये जो कस्तूरबा ट्रस्ट है वो भी उससे उस उस विचारधारा से समर्पित था तो आज मैं उसी के कारण वहाँ से महाराष्ट्र से इधर आया उन्होंने यहाँ के संचालकों ने ये

यह यहाँ खोला केवल संगीत का ही ये इसमें विकास हो और यहाँ की जो सेविकाएं हैं और यहाँ की शिक्षा लेने वाली जो छात्राएं हैं वो उच्च शिक्षा भी यहाँ संगीत सीखकर एक विषय के रूप में वो डेवलप हो सकती है उन विषय के रूप में यहाँ तक मैंने अभ्यास किया आज तक

तो ये कस्तूरबा ट्रस्ट के इसके कारण और वहाँ से संगीत विशारद उस ललित कलावर डमी से जो उनका आधार था कि आप अपने जैसे ही दूसरे, दूसरे लोगों बनाएं। को बनाए और जो संगीत वाले लोग हैं उनका विकास ऐसा ही करें कि जो शास्त्रीय संगीत भी सीखे और ये करें और संगीत का उपयोग सेवा के लिए हाँ

ग्राम सेवा के लिए करें इस प्रकार से मैंने अभी तक ये संगीत विभाग के हैसियत से इसको चलाया इसको डेवलप किया प्रभाकर जी बहुत ही अच्छी बात है आपने अपने बचपन की बताया जहां पर आप अपने माता पिता से बिछड़ गए बचपन में ही क्योंकि उस समय ऐसा सिचुएशन था कि वो वहां पर कुछ आप कर नहीं सकते थे लेकिन फिर भी आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी

पढ़ाई होने के बाद फिर ललित कला अकेडमी से आपने संगीत विरासत हासिल किया उसके बाद उसी चीज को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए उसी सेवा में लगे रहे और आज तक उसी सेवा को करते रहे और संगीत एक जीवन का अभिन्न अंग है आपका संगीत में ही आपने पूरा समय दिया है तो मैं चाहूँगा कि संगीत में जैसे बहुत सारी विधाएँ हैं थोड़ा संगीत की बातें भी हमें सुनाइए अब संगीत के संदर्भ में देखा जाए तो थियटिकल और प्रैक्टिकल

ऐसे दो विभाग अपने यहाँ जो गांधर्व महाविद्यालय शुरू हुए थे जो अपने भातखंडे जी और विष्णु दिगंबर पलुष्कर ने जो शुरू किए थे उसके बाद संगीत जो है थिरेटिकल हुआ और उस थिरेटिकल के आधार पर भातखंडे जी ने जो बहुत सारे रागों के और इनके जो संग्रह पुस्तक ये बनाए और उसके मतलब

उसके जो क्लासिकल बड़ा ख्याल छोटा ख्याल और ये जो विस्तार रहता है वो उसका पूरा विस्तार उन्होंने एक एक सात सप्त क्रमिक पुस्तक मालिकाओं में उन्होंने ये प्रकाशित किया है तो उसके आधार पर अब अब जितने भी महाविद्यालय खुले तो वो उसको उच्च शिक्षा का दर्जा दिया नहीं तो

वो जो जो संगीत था वो केवल गुरु और शिष्य और परंपराओं के अनुसार जो उनकी परम्परा चले बंधे हुए थे और कुछ कुछ लोगों के लिए ही संगीत वो गाते थे और उन जिनको समझ में आता था बस वो सुनते थे मतलब वो इतना प्रचार संगीत का नहीं हुआ था जो उच्च शिक्षा के दर्जे पर यह पहुंचाया

इन लोगों ने पहुँचाया तो ये दोनों दोनों प्रकार का संगीत मैंने यहाँ डेवलप किया था हाँ तो जो मतलब संगीत सीख सकते हैं उनके लिए संगीत के जितने कंपोजिशन है थोड़े कम समय के लिए क्योंकि इनके पास समय कम, रह, कम रहता था तो कम समय में वो जो क्लासिकल बेस है तो उसके आधार पर भजन सिखाए भजन

और का गांधी जी ने जो प्रार्थना अपने वहाँ पवनार में आश्रम में जो डेवलप की थी आज भी वो चलती है उस प्रार्थना को मतलब सीता के मंत्र और सर्वधर्म प्रार्थना यह आज भी चलती है और उसके सेवाग्राम में और आज भी आज भी वहाँ मतलब ये विष्णु दिगम विष्णु खरे नाम के एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे वो गांधी जी के साथ ही रहते थे

तो वो तो उन्होंने एक आश्रम भजनावली जो गांधी जी ने प्रकाशित की थी वो वही भजन जो है बहुत बड़े बड़े भक्त कवि जो हो गए सूरदास तुलसीदास वगैरह और इनके सारे भजन गांधी, गांधी जी गांधी। ने जी, वो हमने यहाँ शुरू किए और वो रागों में और वो जो रागों में भजन है वो आज

मतलब वो जो प्रार्थना है पूरी की पूरी आज भी उन्होंने रेडियो स्टेशन जो है अपना इंदौर का उन्होंने उसको ये कर लिया कैप्चर कर, कैप्चर कर लिया और आज भी वो वो सेट लगाते हैं 2 अक्टूबर में अच्छा दो अच्छा। अक्टूबर को क्यों ये गांधी जी का ये हमने इस प्रकार का इसमें विकास किया है और संगीत जो है

संगीत के भारतीय संगीत जो है ये अध्यात्म का विकास और आत्मा संबंधित जो संगीत है वही वही बेस है उसका क्लासिकल का उसके बाद में बहुत सारे ऐसे जो लोगों ने गीतों लोग में भी यही संगीत था लेकिन वो संगीत आत्मिक आनंद देने वाला ही संगीत था

लेकिन इसमें जो बाद में जो मुगलों का और इनका जो प्रभाव क्योंकि राज उनका होने के बाद उन्होंने ये जो परम्परा नहीं मतलब शारीरिक जो विकार है उनको भड़काने वाला संगीत, संगीत उन्होंने शुरू किया तो उसके शब्द भी वैसे गज़ल कवाली ये वो जो है

और उसके बाद में अभी इंग्लिश इंग्लिश तो संपूर्ण रूप से वो तो शरीर पर आधारित हाँ, हाँ, जो देह के संबंधित हाँ, यह है तो देह विकार जो है उसको बढ़ाने वाला संगीत है आज भी तो हमने सारा आध्यात्मिक जितना भी है भजन और ये यही संगीत का हाँ, भजन और धुन

इन इनको क्लासिकल बेस पर और बराबर ताल सुर में जो क्लासिकल ताल है उसमें हमने डेवलप करके ये जैसे हमारे शांति के गीत जो गाए हैं इसने इन लोगों ने वो गीत गीत है लेकिन जो भजन हमारे पारंपरिक चलिया है उसी को रागा राग के इसमें हमने प्रस्तुत प्रस्तुत किया

तो एकाद कोई गांधी जी वाला भजन आप बताइए हमें एक गांधी जी का तो गांधी जी का भजन तो नहीं गांधी जी के आश्रम भजनावली में जो ये है कबीरदास हाँ। जी का भजन है हाँ। वो बहुत मतलब बहुत गहरी उसकी अर्थ है जो भेद न जाने कोई साहिब तेरो भेद न जाने कोई साबुन ले ले पानी ले ले मल मल काया धो

साबुन ले ले पानी ले ले मलमल अंतर पटका दाग ना छूटो अंतर पटका दाग न छूटो कैसे निर्मल हो साहिब तेरो भेद न जाने कोई साहेब यह इस प्रकार के चलिए बहुत ही सुंदर संगीत के बारे में आपने बताया आशा करता हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है

जो भारतीय संगीत है शास्त्रीय संगीत है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है उसका बेस ही आत्मा को अनुभूति करने का था लेकिन धीरे धीरे जैसे समय के साथ साथ सब चीज़ें बदलती गई फिर संगीत में भी बदलाव आया जैसे गज़ल ठुमरी आदि आदि चीज़ें निकलती गई और उसमें भी फिर कुछ चीज़ें जो हैं हमारे भाव को जो है ख़ास शारीरिक भाव दिया गया जहाँ पर आत्मा का जो है अनुभूति कम होने लगा लोग फिर उसे भी चाहने लगे

तो समय के साथ चीज़ें बदलती गई वैसे संगीत के साथ भी बदलाव होते गए और फिर एक बहुत अच्छी बात प्रभाकर जी ने बताया जो हम लोग आज संगीत सीख रहे हैं जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं जो डिग्री हासिल करते हैं ये पॉसिबल नहीं होता था अगर पहले जैसा होता था तो बातखंडी सर और इन लोगों ने मिलकर जो ख़ास रचना की पुस्तकों की और साथ सुरों के वाली जो रचना है वो रचना करने के बाद उसको फिर हम लोग अभ्यास में आज भी पढ़ रहे हैं

जिसके वजह से संगीत विद्यालय जो भी हैं महाविद्यालय उसमें इन चीज़ों को पढ़ा जाता है प्रैक्टिस और थियरीटिकल जो चीज़ें हैं वो आप थियोरी रूप में भी उन संगीत के बातों को समझ सकते हैं सीख सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रभाकर जी ने कस्तूरबा गांधी आश्रम में जो भजन चलते हैं वो आश्रम का एक खूबसूरत भजन कबीरदा का आपको अभी सुनाते हैं जिसको सर अभी गुनगुनाया आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट

सुनते रहो मस्क रहो साहेब तेरा साहेब तेरा छेद न जाने कोई

तेरा रा बचेरा भेद न जाने कोई रे भेद न जाने

भीतर बैल बधे किरमल खेती हो रे क्या घट भीतर बैल बधे किरमल खेती हो रे सुखिया बैठे भजन करत है सुखिया बैठ भजन करत है दुखिया दिन भर रोई रे साहेब तेरा साहेब तेरा वेदन जाने कोई रे साहेब तेरा

जाने को नमस्कार मैं हूँ एक्ट्रेस अमृता देशमुख

अजे जी के साथ और 76 रनिंग में भी हेल्थी वेल्दी और हैप्पी हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उनका है जीवन का संगीत के टीचर रहे हैं बच्चों को म्यूजिक पढ़ाना और संगीत के साथ काफ़ी समय से जुड़े रहे हैं तो अब आइए बात करते हैं कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट में उन्होंने काम किया तो ये ट्रस्ट कैसे बना और इसका मेन उपदेश्य क्या है और इसके बारे में उन्हीं से जानेंगे क्योंकि उनके पास इसका एक लम्बा अनुभव है

धन्यवाद ये कस्तूरबा ट्रस्ट जो ये कस्तूरबा ट्रस्ट गाँधी द्वारा स्थापित एक कस्तूरबा की याद में कस्तूरबा जो गांधी और गांधीजी और कस्तूरबा जो पूरे पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी दंपत्ति

थी जो भारत की स्वतंत्रता के लिए ही नहीं भारत की मुक्ति के लिए और पूरे वर्ल्ड की मानव की मुक्ति के लिए उन्होंने जो संदेश और जो सत्याग्रह और जो आदर्श दिए वो ऐसी आदर्श दंपत्ति जिन्होंने कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट जैसी संस्था देखिए जनता की सेवा

स्वतंत्रता के बाद करने का जो प्रयास किया आज भी मतलब वो चालू है जब कस्तूरबा ट्रस्ट इसमें से निर्माण हुआ स्वतंत्रता स्वतंत्रता की जो इच्छा अपेक्षा थी वो ऐसी अपेक्षा थी कि अपना देश ये आज़ाद होना चाहिए गांधी जी ने उसके लिए

आंदोलन अहिंसक आंदोलन चलाए और पूरे पूरे देश के हर नागरिक की उसमें भागीदारी हो और अपन स्वतंत्र होने के लिए कुछ करें कुछ बलिदान करें कुछ आ, मतलब ऐसा आंदोलन करके इसको स्वतंत्र करें इसके लिए गांधी जी ने उन्नीस में आखिरी वैसे गांधी जी ने करीब करीब ऐसे आंदोलन पत, दस

बारह आंदोलन ऐसे करें जिससे कि ये यहाँ तक स्वतंत्रता तक मतलब ये जो अंग्रेज़ लोग हैं अंग्रेज लोग, है, लोग स्वतंत्र राज कर, करते हुए भी एकदम घबरा गए कि अहिंसा से इतने लोग मतलब तैयार हो जाते हैं कुछ भी करने के लिए मरने के लिए आसानी से

तो ये ये जो ये जो पूर्ति है ये जो कल, कल्पना है और ये जो बलिदान है ये ये कैसे निर्माण होगा ये तो गांधी जी ने ये नई लड़ाई पूरे दुनिया को दी ऐसी कस्तूरबा जो है गांधी जी और कस्तूरबा ऐसे उन्नीस का आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, मरो।

और अंग्रेजों आप हम करेंगे या मरेंगे लेकिन आपको यहाँ भारत छोड़ना है भारत छोड़ो तो भारत छोड़ो का ये जो उन्होंने दिया नारा दिया उसके बाद अंग्रेज सल्तनत घबरा गई और वो घबराने से आज ये उस वक्त पूरा जो आंदोलन का ये था माहौल

पूरे देश में गांधी जी के पीछे हर शहर में हर इस में ये ये आंदोलन मरने के लिए आंदोलन चला और उससे ये सल्तनत घबरा गई अंग्रेज़ सल्तनत और फिर उन्होंने जितने भी लीडर लोग थे जिनके पीछे बहुत सारे लोग थे उनको सबको जेल में डालना शुरू कर दिया और बेमुद्दत

मतलब कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं है टाइम का बंधन नहीं तो उन्होंने आगा आगा का पैलेस पूना में गांधीजी को और कस्तूरबा को नज़रबंद करके रखा हो और तीन चार साल तक जब जब तक आज़ादी नहीं मिलती तो उसमें एक साल पहले गांधीजी को उन्होंने मुक्त किया लेकिन कस्तूरबा का स्वास्थ्य वहाँ

ठीक नहीं रह सका तो कस्तूरबा भी साथ में रहती थी तो वहाँ उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाने के बाद वो आखिरी में उनका अंत वहीं हुआ हाँ और अंत हो जाने के बाद फिर गांधी जी ने कस्तूरबा के संदर्भ में आह्वान किया देश को आह्वान किया कि ऐसे कस्तूरबा का जो जो लोग मतलब

उन्होंने बलिदान जेल में ही दे दिया मतलब राष्ट्र राष्ट्र को हाँ ये करने के लिए स्वतंत्र करने के लिए वो अमर हो गई बलिदान दे दिया तो वहाँ वहाँ पूरे उस वक्त पूरे देश में कस्तूरबा के विषय में इतनी श्रद्धा पैदा हो गई थी तो उस वक्त गांधी जी ने ये किया कि कस्तूरबा को जिंदा रखने के लिए

एक एक रुपया कस्तूरबा के नाम से ये आप जमा करिए वो निधि आप हम मेयर को दीजिए और फिर उसका सेवा के लिए वो ऐसा कौन केंद्र खोलूँगा तो इस प्रकार से उन्होंने एक एक रुपया जमा करके उस वक्त एक करोड़ छत्तीस लाख की निधि हर प्रांत से ये जमा करते हुए और पूरे देश में

उन्होंने ये निधि जमा करने का उस वक्त कार्यक्रम किया और आज जो है वो आज भी आज बहत्तर साल हो रहे उन्नीस सौ में गांधी जी ने वो ट्रस्ट शुरू किया था। ट्रस्ट शुरू किया था और उसका उद्देश्य दिया था उन्होंने कि ग्रामीण ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए ग्रामीण महिलाएं

और ग्रामीण ग्रामीण बालक के विकास के लिए ये राशि खर्च हो तो आज भी वो वो जो कस्तूरबा ट्रस्ट का जो निजाद उन्होंने किया आज भी वो चल रहा है और अपने ये अभी अभी बहत्तर वर्ष अब पचहत्तरवा वर्ष आएगा तो वो वो भी मनाएंगे आज

पचास वर्ष तो वो भी मनाया गया था तो इस प्रकार से ये कस्तूरबा ग्राम का कस्तूरबा ट्रस्ट का कारोबार यहाँ कस्तूरबा ग्राम में से चल रहा है और ऑल इंडिया कस्तूरबा ट्रस्ट की सब शाखाएं सारे प्रांतों में करीब करीब सारे प्रांतों में है और गांधी जी ने जो उद्देश्य दिया उसी के आधार पर वो चल रहा है और ये कस्तूरबा ग्राम का

ये जो स्थापना केवल वहाँ सेंट्रल ऑफिस प्रधान कार्यालय के रूप में डेवलप किया है लेकिन वहाँ सारे शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र चलते हैं केवल केंद्र ही नहीं चलते तो उनको प्रशिक्षित करने का शिक्षित करने का ये संस्थाएं यहाँ खोली गई है और वो चल रही है और वो, वो

वो मतलब अपने एक कॉलेज है वहाँ मतलब रूरल इंस्टीट्यूट के नाम से जो राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षा का ईजाद इजा, किया था सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से तो वो राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में केवल महिलाओं को विकसित करने के लिए

ये यहाँ खोला गया है उच्च मतलब वो महिला महिला महाविद्यालय के रूप में अभी डेवलप हुआ है और ये चल रहा है महाविद्यालय वो सरकार के सरकारी जो अपना महाविद्यालय विश्वविद्यालय इन इससे अफिलिएटेड शिक्षण इस प्रकार से यहाँ हाँ

यहाँ गांधी जी का मतलब कस्तूरबा ग्राम में गांधी जी के द्वारा स्थापित किए हुए आरोग्य केंद्र आरोग्य केंद्र ये चलता लेकिन आरोग्य की और स्वास्थ्य की स्वास्थ्य का प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ चलता है और वो महिलाओं के लिए और बच्चों बा, के लिए बिल्कुल बालवाड़ी से लेके ये मतलब केवल महिलाओं के

महिला बारहवीं बारहवीं तक माध्यमिक शिक्षा उच्च माध्यमिक माध्यमिक शिक्षालय है और उसके बाद में रूरल इंस्टीट्यूट के रूप में महाविद्यालय ऐसे अभी भी चल रहे हैं जी प्रभाकर जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के बारे में किस तरह से इसकी स्थापना हुई

बहुत ही अच्छी तरह से 1944 की बातें आपने सुनाई आज़ादी के समय में जब गांधी जी ने आह्वान किया था सबको करो या मरो ऐसे सिचुएशन में इन्होंने अंग्रेज़ सरकार जो है घबरा कर बहुत सारे आंदोलनकारी या सहयोगकारी कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया था और फिर ऐसे समय में गांधी जी और कर्तूरबा को आगा खाँ

जोगा का पहले से पूना में उसमें उनको नज़रबंद कर दिया था ऐसे सिचुएशन में जब एक डेढ़ साल हो गया तो चीज़ें जो है बदलने लगी लोगों में अवेरनेस आने लगा और फिर अंग्रेज सरकार जो है अपना भी अलग अलग जो कार्य हैं वो करते हुए गांधी जी को रिहा करें और उसके बाद कस्तूरबा गांधी वहाँ पर बीमार रहे और बीमार होते होते उन्होंने वहीं पर अपना अंतिम सांस ली

तो ऐसे सिचुएशन में गांधी जी के आह्वान पर कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट बना जिसके माध्यम से महिलाओं को और बालिकाओं के लिए विशेष विकास का कार्यक्रम अनावरत उस समय से चल रहा है अभी भी चल रहा है और पूरे भारतवर्ष में अलग अलग केंद्र है और जिसमें ये काम अच्छी तरह से किया जा रहा है

और चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि ऐसे विशेष कार्य में प्रभाकर जी ने भी अपना समय दिया और वहाँ से ही रिटायर हुए हैं वहाँ पर उन्होंने संगीत शिक्षा और भी अलग अलग जो मैगज़ीन्स वग़ैरह निकलते हैं उसमें भी उन्होंने काम किया है तो अभी आगे हम लोग जानेंगे कि किस तरह के मैगज़ीन्स और मैगजीन्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम लोग उन्हीं से जानेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सुन हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो

मैं मै बवसागर तरी जाऊं तेरा नाम जपते जपते तेरा नाम जपते जपते मेरा जीवन सारा

नाम जपते जपते

तेरा दर्शन करते करते तेरा दर्शन करते करते मेरा जीवन सारा

करते ते परेरिया

नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं प्रभाकर अजवे जी से और छहत्तर उम्र के इस पड़ाव में सात दशक पूरा कर चुके हैं और अभी हम लोग उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कस्तूरबा गांधी जो मेमोरियल ट्रस्ट है उसके साथ में अलग अलग चीज़ें और भी विकास के कार्य में उनका विशेष योगदान है महिला और बच्चाओं महिला और बालिकाओं के लिए काम कर रहे हैं

और जैसे कि उसमें संगीत के साथ साथ फिर महिलाओं को विशेष अलग अलग जो सिलाई वग़ैरह जो भी है टेक्निकल स्किल्स भी वहाँ पर सिखाए जाते हैं और साथ ही साथ ये भी बातें है कि वहाँ पर तीन त्रै मासिक एक पत्रिका निकलता है जिसका नाम है कस्तूरबा दर्शन तो इसमें भी इन्होंने संपादक का, का काम किया है तो प्रभाकर जी मैं चाहूँगा कि आपका ये संपादन का कार्य और आपने कुछ गीत भी लिखे हैं कस्तूरबा ग्राम के लिए

और इंदौर में इसकी क्या इतिहास हैं कस्तूरबा ग्राम इंदौर की कुछ बातें हमें सुनाइए ये जो सर ने बताया कि कस्तूरबा ग्राम का अन्य एक्टिविटीज़ जो मतलब गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार या गांधी जी के आदर्शों के अनुसार यहाँ

हम हमारा जो दैनंदिन कार्यक्रम चलता है वो विशेषता सार्वजनिक सामूहिक जीवन को हम अपने छात्र जीवन में कैसा आ, कैसा चले और कैसा विकसित करे और उसके साथ साथ मतलब ये छात्रालय जितने भी शुरू किए

यहाँ कस्तूरबा ग्राम में और ये शिक्षा संस्था में हो के साथ मतलब गांव की लड़की है और गांव के जितने भी ए, मतलब बच्चे आते हैं उनको उनको रखना मतलब छात्रालय में छात्रावास में रखना और गांधी जी के सवेरे सब, से ले शाम तक जो हाँ, तो अपना काम स्वयं करना

अपनी रोटी स्वयं बनाना और अपना अपने स्वयं दिन की शुरुआत जो होगी वो प्रार्थना से होगी हर प्रार्थना मतलब सारे धर्मों की प्रार्थना सारे ईश्वर की प्रार्थना उसमें अपना अपना राम और ये तो आती है सारे मतलब ईश्वर जो निराकार अपन जब बाबा के जैसी

ये करते हैं बाबा का रूप वैसा ही इन्होंने किसी राम या ऐसा देह देह रूप में देहधारी का नाम ये करते हुए सर परमात्मा को तो इस प्रकार का ओ, ये शुरुआत भी हमने प्रार्थना की यहाँ वैसे इस इस आधार पर की है आज भी वो क्रम चालू रहता है जैसे अपना कैंपस में जहाँ रहते हैं

वहाँ सफाई आप हम सब सब लोग मिलकर करना सार्वजनिक सफाई का और उसके बाद में गांधी जी ने चरखा जो चलाया था स्वावलम्बन का प्रतीक स्वावलंबन आपका ज आपके कपड़े जो है वो बाहर से बने हुए आए और फिर आप वो वो वो ये करें ना करते खुद काट के अपना कपड़ा अपन ही बनाए ये गांधी जी ने एक

एक सत्याग्रह में देखा था गांधी जी ने जहाँ सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किया था शुरुआत शुरुआत गांधी जी ने वही की थी तो चंपारण सत्याग्रह के इसमें गरीबी देखी भारत की और गांव में तो वहाँ जाके के गांधी जी को ये लगा कि ये स्वावलम्बन का ये शुरू करना चाहिए प्रार्थना

और उसके साथ साथ कताई आ, कताई बुनाई और उसके साथ साथ ये जो आ, उद्योग है उन उद्योगों को भी सीखो हाथ से चलने वाले सारे उद्योग जो है और ये उद्योगों को चलाते हुए फिर आ, हर एक्टिविटी यहाँ की गतिविधि डेवलप हो गई इस प्रकार से वो आज भी कार्यक्रम चल रहा है

आज हमारे इसमें जो कस्तूरबा इन सब का जो लेखा जोखा इन सब का हिसाब इन सब के क्या क्या कहेंगे हम उसको अकाउंट हम और खबरें ये चलते हुए चलाते हुए ये जो चल रही है हमारे पूरे देश में जो केंद्र चल रहे हैं 500 केंद्र

करीब करीब चल रहे हैं पूरे देश में से उनको इकट्ठा करके वो आ, आ, वो नहीं उसका समाचार त्रैमासिक समाचार देते हैं कि इस इस केंद्र में इतने बच्चों ने शिक्षा ली फिर वो उनके कोई मतलब जो भी गतिविधि होती है गांधी जी के वो उसमें सारे समाचार हर प्रांत से आते हैं

और गांधी जी के जो आदर्श है उन आदर्शों को बड़े बड़े लेखकों द्वारा बड़े बड़े विद्वान जो उनके उनको समर्पित जितने भी लोग हैं उनका उनका सबका लेख रूप में और उनके विचार देते हैं आज हमारा योग कस्तूरबा दर्शन में गांधी जी के ओरिजिनल विचार

पर लिखने वाले और भाष्य करने वाले विनोबाजी और काका कालेलकर और ये जो आदि ये महान लोग हो गए हैं जो गांधी जी के साथ थे लेकिन ये साहित्यकार और बड़े बड़े लेखक थे तो उनके उनका सबका लेखन उन सबके एक्टिविटीज इसमें आती है आज भी जो गांधीवादी संगठन है उनकी भी या, या, या, ये

पूरी जानकारी इसमें देते हैं अच्छा इसमें जो आप भजन आपने लिखे हैं वो भजनों के बारे में बताइए आपने किस टाइप के भजन लिखे थे मैंने लिखे तो भजन तो नहीं लिखे लेकिन जो आश्रम भरनावली में जो हमारे कबीर तुलसीदास सूरदास और मीरा ये भजन हैं उन भजनों को हमने संगीत के

ये तर्ज लगा के क्लासिकल इस पर भजन भजन की अपेक्षा ये कस्तूरबा ट्रस्ट का गीत हमने रोज रोज़ गाने के लिए कि जिससे कि रोज़ कस्तूरबा ट्रस्ट की अपने को जानकारी मिले बच्चों को तो बच्चे उसी को लेके दूसरी जगह पर प्रसारित प्रसारित करे इस प्रकार से तो

वो ये गीत है जो कस्तूरबा ट्रस्ट की पूरी जानकारी देता है यादगार माँ कस्तूरबा की ये भारत का ट्रस्ट महान ये जन जन की श्रद्धा निधि है जलती आई ज्योति समान वंदे मातरम वंदे मातर हाँ।

यादगार मां कस्तूरबा की ये भारत का ट्रस्ट महान ये जन जन की श्रद्धा निधि जलती आई ज्योति समान

वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम आत्मज्योति जब कस्तुर की परम तत्व में समा गई सारा देश दुखी हुआ था जन, जन की आंखें रोई बाकी याद में तब जन जन ने अपनी सब श्रद्धा संजोई संजो करके पाई पाई

सरोजनी ने बाती बनाई सरोजनी ने बाती बनाई पीड़ित दुखित ग्राम्या बहने और बच्चों की करे भलाई इसी हेतु तो खुद बापूजी ने

ट्रस्ट रूप ये ज्योति जलाई ट्रस्ट रूप ये ज्योति जलाई बस सेवा का बांधे कंकण जागृत सेवी काएं सारी बस सेवा का बांधे कंकण जागृत सेवी काए सारी गाँव गाँव में अभाव में भी बिता रही है जिंदगी सारी बिता रही है जिंदगी सारी

बापू का कार्य बढ़ाया भारत के कोने कोने तक इस ज्योति से ज्योति लेकर पहुंची बहनी गाँव गांव तक पहुंची बहनी गांव गांव गाँगा।

ये है ऐसी ज्योति की केवल नारी उदय ही मंजिल है ये है ऐसी ज्योति की केवल नारी उदय ही मंजिल है नारियों की नारी द्वारा नारी ही के लिए जली है नारी के लिए, लिए जली है जलती आई जलती रहेगी जलाई है जो ज्योति महा

ये जन जन की श्रद्धा निधि है जलती आई ज्योति समान जलती आई ज्योति समान वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम

चलिए प्रभाकर जी बहुत ही अच्छा भजन आपने सुनाया गीत आपने सुनाया बहुत ही अच्छे भाव आपने प्रकट किया आपने मन से दिल से गाया हमें अच्छा लगा सुनकर आपकी बातें और जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सभी लोग आपको सुन रहे हैं बहुत सारे देश विदेश के लोग इस रेडियो के माध्यम से आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर आज के समय को आज के परिवेश को देख क्या बताना चाहेंगे आप आज जो परिस्थितियाँ हैं वो ऐसी परिस्थितियाँ हैं

कि अब ये जो संगम युग है ये संगम युग में इसका कलियुग का अति अति अति कलियुग की गति है मतलब ये अंतिम अंतिम पड़ाव है और संगम युग चल रहा है तो संगम युग के बारे में आते आते आज जो परिसीमा

ये हो गई है कि देह के ऊपर हाँ हमारा सारा सारा जीवन जो है देह के ऊपर चल रहा है और देह पर आधारित हमारी सारी गतिविधियाँ रात दिन चलते रही है मतलब देह को कैसा हम ये करें सुखी करें आनंदित करें और उसमें जितने भी भोग है वो भोगों में

अपनी ज़िंदगी सुख सुख में है ऐसा समझ के उसी को ये करने के लिए रात दिन लगे हुए है और रेस चालू है एक और उस रेस से ये हुआ है कि मतलब जिसको पाप ही पाप कहेंगे मतलब अपने सनातन धर्म के संदर्भ में पाप ही पाप बढ़ गया और आखिरी में

उसको जीवन का शांति का रास्ता कहीं दिख ही नहीं रहा है और वो हर आदमी हर आदमी ऐसा मतलब ऐसा पीड़ित है और ऐसा मतलब जिसको हम कहेंगे कि उसको अशांत और दुखी, दुखी ऐसा दुखी फिर वो तो उसमें उसको ये और उसमें

ही उसकी सारी जिंदगी खत्म हो रही और वो एक दूसरे को मारने में और एक दूसरे को नीचा दिखाने में और एक दूसरे को नष्ट करने में अपनी अपनी सारी शक्ति है और मतलब ये संगठित होकर भी मारने का और हिंसा हिंसा का जो परमोच्च ये बिंदु है

वो वहाँ तक हो गया है अब तो ऐसे ऐसे इसमें हम ये बाबा का जो मार्ग है बाबा ने जो बताया है कि अंत सो गति ऐसी हमारी गति ऐसी होनी चाहिए कि ये ये जो कलयुग का अंत और संग संगम संगम युग का ये शुरुआत मतलब हमको

परम धाम की ओर ही जाने का रास्ता बताएं और वो बाबा के रास्ते से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे शांति से उस शांति की ओर कैसे जा सकते हैं यही हमको आ, मतलब अपनाना चाहे चाहिए और यही हमारा शांति का मार्ग आ, हमको शांति से आखिर तक परमोच्च बिंदु परमोच्च परमात्मा तक पहुँचाएगा

इस आशा के साथ हम सब लोग हम भाई सब जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ये ये चल रही है ये ये ही एक मार्ग बचा है सारे देश के लिए सारे वर्ल्ड के लिए भी कहे तो भी कमी है प्रभाकर जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आखिरी में जो संदेश आपने दिया हमारे श्रोताओं को

कि वर्तमान समय में सभी लोग अपनी नेगेटिव एनर्जी या फिर जो भी है देख के साथ जुड़कर बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं जहाँ पर उन्हें दुख अशांति ही मिल रही है और ऐसे में परमात्मा का जो संदेश या कहें उनका जो सुझाव है उनका जो रास्ता है वो है शांति का तो हम सभी को कुछ पल के लिए इन सारी चीज़ों को भूल शांति के मार्ग को अपनाना है और शांति के मार्ग से आगे बढ़ना है जिससे हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है

तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया प्रभाकर जी वर्तमान समय को देखते हुए वर्तमान समय का जो आपने कलयुग का वर्णन किया जिसमें सभी व्यक्ति दुखी हैं और ऐसे में सुख का रास्ता या शांति का रास्ता एक ब्रह्म संस्था के माध्यम से मिल सकता है यही एक रास्ता आपको दिख रहा है तो इसके लिए भी आपने आह्वान किया तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में जुड़कर अपने अनुभवों को सजा किया और बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल आपको

और फिर इसी तरह मिलते रहेंगे धन्यवाद रमेश भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरा इतना सम्मान किया उसके लिए और बाबा के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम नमन

चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आइए साथियों आज के इस एपिसोड में जैसे सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को हमने सुना प्रभाकर अजबे जी 76 सिक्स उम्र में भी अपने आप को इस सदमार्ग की ओर ले चल रहे हैं और इस ज्ञान को सुन रहे हैं और शांति का मार्ग अपनाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ और सुंदर बना रहे हैं

मुझे लगता है कि हम सभी को भी ऐसे ही शांति के मार्ग पर चलना चाहिए अपने जीवन को सुंदर और सुगम बनाना चाहिए और आप बनाएंगे इसी आशा के साथ मुझे और प्रभाकर जी को दीजिए इजाज़त अगले संडे फिर होगी मुलाकात इसी तरह किसी नए शख्सियत के साथ तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते ख गनीसा सुनते रहो मस्कते रहो